शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद पुण्य स्मृति स्वामी भास्वरानंद 1922 से बाईस उस समय तक मुझे सन्यास दीक्षा नहीं मिली थी क्वालामपुर में कार्यकर्ता होकर जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था तुम विदेश जा रहे हो वहां सन्यासी वस्त्र पहन कर जाना अच्छा होगा काम करना भी सहज होगा अतः उन्होंने उस समय मुझे गेरुआ वस्त्र दिया मैं उसी को पहनकर कार्य क्षेत्र में जाकर काम करने लगा दूर विदेश में रहते समय महापुरुष महाराज का आशीर्वाद शुभेच्छा एवं उत्साहपूर्ण पत्र ही मेरे उस समय के जीवन का एकमात्र आश्रय थे उनके पत्र हृदय में निराशा या हताशा आने पर शक्ति संचार कर देते थे उनका आशीर्वाद पूर्ण पत्र मिलते ही हृदय में उत्साह और आनंद उमर पड़ता था 1924 सौ चौबीस ईस्वी में बेंगलोर से अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था वहाँ के आश्रम के काम काज अच्छी तरह चल रहे हैं जानकर प्रसन्नता हुई तुम्हारा ध्यान जब पूजा पाठ आदि उत्साह के साथ हो रहा है पढ़कर अधिक आनंद हुआ श्री श्री प्रभु की कृपा से तुम्हारा शरीर अच्छा रहे और तुम लोग अच्छी तरह काम करो तथा उनके ध्यान भजन से क्रमशः आनंद और शांति पाते रहो यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है मैं यहाँ बेंगलोर में 28 जुलाई को आया हूँ और श्री श्री ठाकुर की कृपा से मेरा शरीर अच्छा ही है विदेहानंद को मेरा स्नेहा आशीर्वाद देना और तुम भी लेना तीन नए युवकों को भी मेरा स्नेहा आशीर्वाद कहना एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा था तुम लोग नए भवन में गए हो और श्री श्री ठाकुर तथा स्वामी जी का उत्सव सुंदर रूप से संपन्न हुआ है जानकर प्रसन्नता हुई इससे पहले विदेहानंद के पत्र से वहाँ के उत्सव का सविस्तार समाचार पाकर मैं बहुत ही आनंदित हुआ हूँ तुम्हारे द्वारा प्रसिद्ध उत्सव का वस्त्र भी मिला है श्रीमान विदेहानंद का द वॉइस ऑफ ट्रूथ नाम से मासिक पत्र निकालने का संकल्प बहुत ही उत्तम है मैं सानंद सम्मति देता हूँ श्री श्री ठाकुर की कृपा से तुम्हारी शुभेच्छा पूर्ण हो तुम सब मेरा हार्दिक स्नेहा आशीर्वाद जानना यहाँ इस समय कन्वेंसन चल रहा है आज चौथा दिन है उसके कारण सब लोग व्यस्त हैं मेरा शरीर खराब नहीं है मठ के अन्य सब अच्छे हैं तुम्हारे भीतर बहुत ही अधिक भक्ति विश्वास हो एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा था तुम्हारा 15 आठ उन्नीस का पत्र यथा समय पहुंचा था विदेहानंद अगस्त हॉलीडेज में अनेक स्थानों में भ्रमण कर लौट आया है उन स्थानों में क्लास और लेक्चर आदि का अनुष्ठान हुआ तथा तथा दरिद्र नारायणों को भोजन भी कराया गया था लेक्चर आदि बहुत ही उत्तम रूप से हुए थे यह समाचार सुनकर प्रसन्नता हुई हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग स्वस्थ हो आनंद से उनके काम काज करते रहो और साधन भजन की ओर अग्रसर होते चलो स्कूल की मीमांसा प्रभु की इच्छा से जैसी होनी होगी होगी उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं है प्रभु की इच्छा से जो होगा वह अच्छा ही रहेगा वहाँ के अन्यान्य कामकाज काम श्री ठाकुर की कृपा से अच्छी तरह से चल रहे हैं जानकर मैं प्रसन्न हुआ मठ में अभी मलेरिया दिखाई नहीं दिया है डॉक्टर डेंगू ज्वर बहुतों को हुआ है और हो रहा है प्रभु की कृपा से सभी अच्छे हो गए हैं और हो रहे हैं तुम लोग अच्छे हो जानकर आनंदित हुआ हूँ मेरा हार्दिक स्नेहा आशीर्वाद तुम और हृदय हनंद जानना तुम्हारे सर्वांगीण कुशल की कामना करता हूँ स्थानीय भक्तों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद देना 1925 ईस्वी में एक पत्र में उन्होंने लिखा था तुम्हारे सुदीर्घ पत्र में वहाँ का विस्तारित समाचार जानकर मन में बड़ा कष्ट हुआ किंतु प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हें जरा धैर्य रखकर रहना होगा श्री श्री ठाकुर से प्रार्थना करते रहो वह सर्वत्र ही अपना काम देख रहे हैं अवश्य ही एक खराब समय आया है किंतु यह भी जानना कि भविष्य में शुभ फल के लिए ही यह हो रहा है तुम लोग विचलित न होना सारी विपत्तियां टल जाएंगी वहां के चार नए ब्रह्मचारी यहां आए हैं उन लोगों ने विदेहानंद को पत्र लिखा है और वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं हृदय से वहां के आश्रम के कुशल मंगल की प्रार्थना कर रहा हूँ शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा तुम लोग प्रभु के चरणों में विश्वास दृढ़ करके बैठे रहो कोई डर नहीं है मेरा हार्दिक स्नेहाशीर्वाद तुम सब जानना प्रभु की कृपा से यहाँ सब कुशल है श्री श्री महापुरुष महाराज की असीम कृपा निरंतर अनेक धाराओं से छोटे बड़े का विचार न करके सबके ऊपर बरसती थी जब भी कोई उनके पास सहायता प्रार्थी होता तो वह संतुष्ट चित्त हो लौटता किसी को वह प्रार्थित द्रव्य किसी को वस्त्र मांगते ही दे देते थे मठ के सामने की ओर गंगा में एक गरीब मछुआ जाल डालकर जीविका चलाता था कभी एक समय दिन भर के परिश्रम से केवल आठ आने मूल्य की मछली पाई महापुरुष महाराज ने समाचार पाकर उसे दो रुपये दे दिए साधुओं में यदि कोई कभी तीर्थ यात्रा करने के लिए उनसे सहायता मांगते तो उसी क्षण वह कुछ रुपये उन्हें दे देते थे यथार्थ में ही महापुरुष महाराज गरीबों के त्राण करता थे गीता में लिखा है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते नदिक ततः यस्म स्थितौ न दुखे न गुरुना भी विचाल्य जिन्हें प्राप्त करने से अन्य कोई वस्तु प्राप्त करने को नहीं रहती जिस भाव में अवस्थित रहने से मनुष्य गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता इस श्लोक का अर्थ अक्षरश महापुरुष महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखा गया है मठ में रहते समय मैं एक बार कठिन रोग से ग्रसित हो गया था पूज्यपाद महापुरुष महाराज ने डॉक्टर के निर्देशानुसार मेरे लिए अधिक मूल्य की औषधि और, और पथ्य का प्रबंध कर दिया था उनके असीम हेतु कृपा से उस कठिन व्याधि से मैं मुक्त हो सका था उनके स्नेहा वशीर्वाद और सहृदयता की बात तथा उनकी महान उदार आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के बार, बारे में जितना ही सोचता हूँ उतना ही मेरे मन प्राण भक्ति श्रद्धा और कृतज्ञता से ओतप्रोत हो उनके चरण कमलों में नत हो जाते हैं महापुरुष महाराज सभी साधु और महात्माओं की आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे हमारे साधन भजन की चेष्टा देखकर वह बहुत ही आनंदित होते थे निम्नलिखित पत्रांश उनका परिचायक है उनका करुणामैचित्त निशिवासर हमारे लिए विचलित होता था पत्रांश श्री रामकृष्ण मठ मैलापुर मद्रास पच्चीस बहुत दिनों से तुम्हारी झन्नी ने तुम्हें देखा नहीं है अब वह बहुत ही घबरा रही है तुम्हें उन्हें एक बार देख आने में कोई हानि नहीं है बल्कि उचित ही है श्री श्री ठाकुर जो लड़के उनके पास रहते थे सभी को एक एक बार समय समय पर माता पिता को देख आने के लिए भेजते थे अवश्य वहाँ बहुत दिनों तक रहने की आवश्यकता नहीं होगी यद्यपि मैं बाहर आया हूँ तो भी मठ के सभी के लिए सदा ही सोचता हूँ और प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग विश्वास भक्ति प्रेम पवित्रता और कर्म शक्ति से सदा पूर्ण रहो हम लोग सदा निश्चय जानते हैं कि प्रभु तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं यह जानकर कि मठ के नियमित रूप से क्लास हो रहा है और बीच बीच में परीक्षा भी होती है अनंग रात को क्लास लेता है और तुम लोग बहुत मेल से रहते हो तथा अपने साम सामर्थ्य के अनुसार ध्यान जप करते हो बहुत ही आनंदित हुआ हूँ यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है तो भी बहुत घबरा ख़राब भी नहीं है गर्मी अधिक है घूमता हूँ पर अधिक नहीं महाराज अच्छे ही हैं मैं भी कुछ अच्छा हूँ संभवतः शीघ्र ही बेंगलोर जाना हो सकता है तुम और वहाँ के अन्य लोग मेरा हार्दिक स्नेहा आशीर्वाद जानना प्रभु तुम्हारा परम कल्याण करे तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद मठ चौदह सात बाईस पत्रांश कुछ दिन पहले किसके मार्फत याद नहीं है तुम्हारा एक पत्र पाकर प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हें वह स्थान पसंद आया है जानकर प्रसन्नता हुई प्रभु की इच्छा से जब तक वह तुम्हें वहाँ रखे रहकर साधन भजन और आश्रम के कामकाज करते रहो भुवनेश्वर स्थान साधन भजन के लिए विशेष अनुकूल है इसलिए महाराज वहाँ ठाकुर का स्थान कर गए हैं अनेक मनुष्यों का कल्याण वहाँ से होगा इसमें कोई संदेह नहीं हरि महाराज बहुत ही रुग्ण हैं संभवतः उनका रोग आराम नहीं होगा शायद शीघ्र ही शरीर छूट जाए अवस्था बहुत ही खराब है न जाने प्रभु की क्या इच्छा है महाराज जब हमें स्थूलता छोड़ गए हैं तो हमारे किसी के शरीर पर विश्वास नहीं है वह कब किसको अपने पास बुला लेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता सभी उनकी इच्छा है उन्हें की इच्छा पूर्ण हो महापुरुष जी हमारे आध्यात्मिक जीवन पथ के आलोक स्तंभ थे जितने दिन बीतते जा रहे हैं हृदय में सदैव उनका अनुभव करता हूँ